श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव, गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तान्त उस हालत में श्री रामकृष्ण देव के समीप दक्षिणेश्वर में उनका आगमन इसके बाद उस दिन जप करना संभव ही कैसे था गोपाल आकर कभी मेरी गोद में बैठने लगा कभी जप करने की माला छीनने लगा तथा कभी कंधे पर चढ़ने लगा इस तरह पूरे कमरे में वह घूमता फिरता रहा जो ही प्रातः काल हुआ पागल की तरह तत्काल मैं दक्षिणेश्वर पहुँची गोपाल भी मेरी गोद में चढ़कर मेरे कंधे पर अपना मस्तक रख मेरे साथ चला मैं भी अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दूसरे हाथ से उसको छाती में लगाकर रास्ते भर चलती रही मैंने स्पष्ट देखा कि गोपाल के उज्जवल लाल वर्ण के दोनों पाँव मेरी छाती पर झूल रहे हैं जिस दिन अघोरमढ़ी सहसा अपने उपास्य देव के दर्शन प्राप्त कर मत हो कामारहाटी के बगीचे से पैदल चलकर प्रातः काल दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुँची उस दिन हमारी परिचित एक अन्य भक्त महिला भी वहाँ उपस्थित थी उनसे हमने जो कुछ सुना है उसे ही अब हम पाठकों से कहेंगे वे इस प्रकार कहा करती हैं श्री रामकृष्ण देव के कमरे को मैं झाड़ बुहार कर साफ कर रही थी प्रातःकाल सात या साढ़े सात बजे की बात है उस समय बाहर से गोपाल गोपाल की आवाज़ मुझे सुनाई दी तथा तो मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार शब्द करती हुई कोई श्री रामकृष्ण देव के कमरे की ओर चली आ रही है मुझे वह कंठ स्वर परिचित जैसा प्रतीत हुआ क्रमशः वह शब्द मेरे निकट ही होने लगा आंख उठाकर मैंने देखा कि वह गोपाल की माँ है उनकी स्थिति अस्त व्यस्त पागल जैसी है दोनों आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई है आंचल धरती पर लौट रहा है किंतु किसी भी ओर मानो उनका कोई ध्यान नहीं है ऐसी अवस्था में पूर्व के दरवाजे से वे श्री राम देव के कमरे में प्रविष्ट हो रही हैं श्री राम देव उस समय कमरे में छोटे तखत पर बैठे हुए थे गोपाल की मां को इस प्रकार देखकर मैं एकदम अबाक रह गई उनको देखते ही श्री राम कृष्णदेव भावाविष्ट हो गए इतने ही में गोपाल की माँ वहाँ उपस्थित हुई और श्री राम कृष्ण देव के समीप बैठ गई तथा श्री राम कृष्ण देव भी पुत्र की तरह उनकी गोद में जा गोपाल की माँ के दोनों नेत्रों से अजस्त्र अश्रुपात होने लगा तथा वे अपने साथ जो नवनीत खीर आदि लाई थी वह श्री राम कृष्ण देव को खिलाने लगी मैं तो यह देख कर चित्रलिखित सी रह गई क्योंकि इसके पहले मैंने श्री राम कृष्णदेव को कभी भावाविष्ट होकर किसी महिला को स्पर्श करते नहीं देखा था केवल यह सुना ही था कि श्री कृष्ण देव के गुरु बमनी को भैरवी ब्राह्मणी को कभी कभी यशोदा का भावावेश हुआ करता था और उस समय श्री कृष्ण देव गोपाल भाव से उनकी गोद में जा बिराजते थे अस्तु गोपाल की मां की इस स्थिति तथा श्री रामकृष्णदेव के भावावेश को देखकर मैं जड़वत हो गई कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव का वह भावावेश दूर हुआ तथा पुनः वे तखत पर जाकर बैठ गए किंतु गोपाल की माँ का वह भाव ज्यों का त्यों बना रहा आनंद विभोर हो खड़ी होकर ब्रह्मा नाच रहे हैं विष्णु नाच रहे हैं इत्यादि कहते हुए पागल की तरह पूरे कमरे के भीतर वे नाचती रहीं यह देखकर श्री राम कृष्णदेव मुझसे बोले देखो देखो यह आनंद में भरपूर हो उठी है इसका मन इस समय गोपाल लोक में भूज गया है वास्तव में ही गोपाल की माँ को जब भाभावेश में इस प्रकार दर्शन प्राप्त होते थे उस समय मानव वे और ही प्रकार की बन जाया करती थी एक दिन भोजन के समय भाभाविष्ट होकर गोपाल बुद्ध से उन्होंने हम सबको अपने हाथ से भात खिलाया था मैंने अपने बराबर के कुल में अपनी कन्या का विवाह नहीं किया था इससे वे मन ही मन मुझसे कुछ घृणा सी किया करती थी इसलिए उस दिन मानो वे कितना अनुनय विनय करने लगी वे बोली मुझे क्या पता था कि तेरे भीतर इतना भक्ति विश्वास है, जो गोपाल भावावेश के समय प्राय किसी का स्पर्श नहीं कर पाता है वह आज भावाविष्ट होकर तेरी पीठ पर जा बैठा तू साधारण नहीं है सचमुच श्री रामकृष्ण देव उस दिन गोपाल की माँ को देख सहसा गोपाल भाव से आविष्ट हो सर्वप्रथम इन भक्त महिला की पीठ पर तथा उसके पश्चात गोपाल की मां की गोद में कुछ देर के लिए जा बैठे थे इस प्रकार भावावेश में दक्षिणेश्वर में उपस्थित होकर भावाधिक्य से अश्रुपात करती हुई उस दिन अघोरमणि ने श्री कृष्ण देव से कितनी ही बातें की थी यह देखो गोपाल मेरी गोद में है देखो वह तुम्हारे श्री रामकृष्ण देव के भीतर प्रविष्ट हो गया देखो पुनः बाहर निकल आया आ बेटा दुखिया माँ के पास आ इत्यादि कहती हुई उन्होंने यह देखा कि चंचल गोपाल कभी श्री रामकृष्ण देव के शरीर में समा रहा है तथा कभी उज्जवल बालक मूर्तिशा उनके समीप उपस्थित हो अदृष्ट पूर्व बाल लीला लहरों द्वारा बाह्य जगत के कठोर शासन निर्माद को विस्मृत कराकर उन्हें एकदम आत्मविर्बल किए डाल रहा है ऐसे प्रबल भावावेश में अपने को संभालना किसके लिए संभव है